युवकों के प्रति भारत विश्व विजयी कैसे हो तुम लोगों ने कहा है हमें संपूर्ण संसार जीतना है हाँ यह हमें करना ही होगा भारत को अवश्य ही संसार पर विजय प्राप्त करनी है इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदर्श से मुझे कभी भी संतोष न होगा यह आदर्श संभव है बहुत बड़ा हो और तुम में से अनेकों को इसे सुनकर आश्चर्य होगा किंतु हमें इसे ही अपना आदर्श बनाना है या तो हम संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त करेंगे या मिट जाएंगे इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है जीवन का चिन्ह है विस्तार हमें संकीर्ण सीमा के बाहर जाना होगा हृदय का प्रसार करना होगा और यह दिखाना होगा कि हम जीवित हैं अन्यथा हमें इसी पतन की दशा में सड़ मरना होगा इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन दोनों में एक चुन लो फिर जियो या मरो छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे देश में जो द्वेष और कलह हुआ करता है वह हम लोगों में सभी को मालूम है परंतु मेरी बात मानो ऐसा सभी देशों में है जिन राष्ट्रों के जीवन का मेरुदंड राजनीति है वे सब राष्ट्र आत्मरक्षा के लिए वैदेशिक नीति का सहारा लिया करते हैं जब उनके अपने देश के आपस में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाता है तब वे किसी विदेशी राष्ट्र से झगड़ा मोल लेते हैं इस तरह तत्काल घरेलू लड़ाई बंद हो जाती है हमारे भीतर भी गृह विवाद है परंतु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है संसार के सभी राष्ट्रों में अपने शास्त्रों का सत्य प्रचार करना ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनी चाहिए यह हमें एक अखंड जाति के रूप में संगठित करेगी तुम राजनीति में विशेष रुचि लेने वालों में से मेरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए तुम कोई और प्रमाण चाहते हो आज की इस सभा में से ही मेरी बात का प्रमाण मिल रहा है। दूसरे, इन सब स्वार्थपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर भी हमारे पीछे निस्वार्थ महान और सजीव दृष्टांत पाए जाते हैं भारत के पतन और दारिद्र दुख का प्रधान कारण यह है कि घोंघे की तरह अपना सर्वांग समेट उसने अपना कार्य क्षेत्र संकुलचित कर लिया था तथा तो आर्यतर दूसरी मानव जातियों के लिए जिन्हें सत्य की तृष्णा थी अपने जीवन प्रद सत्य रत्नों का भंडार नहीं खोला था हमारे पतन का एक और प्रधान कारण यह भी है कि हम लोगों ने बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की और तुम लोग जानते हो जिस दिन से राजा राम राय ने संकुलता की वह दीवार तोड़ी उसी दिन से भारत में थोड़ा सा जीवन दिखाई देने लगा जैसे आज तुम देख रहे हो उसी दिन से भारत के इतिहास ने एक दूसरा मोड़ लिया और इस समय वह क्रमशः उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है अतीत काल में यदि छोटी छोटी नदियां ही यहां वालों ने देखी हो तो समझना कि अब बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और कोई भी उसका गति रोक न सकेगा अतः तुम्हें विदेश जाना होगा आदान प्रदान ही अभ्युदय का रहस्य है क्या हम दूसरों से सजा लेते ही रहेंगे क्या हम लोग सदैव पश्चिम वासियों के पद प्रांत में बैठकर कर ही सब बातें यहाँ तक कि धर्म भी सीखेंगे हाँ हम उन लोगों से कल कारखाने के काम सीख सकते हैं और भी दूसरी बहुत सी बातें उनसे सीख सकते हैं परंतु हमें भी उन्हें कुछ सिखाना होगा और वह है हमारा धर्म हमारी आध्यात्मिकता